महाभारत द्रोण पर्व सततमो विंश्धिकमोध्याय साप्तिकी द्वारा दुर्योधन की सेना का संहार तथा भाइयों सहित दुर्योधन का पलायन संजय उवाच जीवा यमन काम भोजान योजनाजुन जगा सैन्य मध्य नंबर संजय कहते हैं राजन रथियों में श्रेष्ठ युवधान यौनों और काम्बोजों को पराजित करके आपकी सेना के बीच से होते हुए अर्जुन की ओर चले चार मृगम व्याघ्र जन् तब सैन्य पुरुष सिंह सात के दात बड़े सुंदर थे उनके कवच और ध्वज भी विचित्र थे वे मृग के गंध लेते हुए व्याघ्र के समान आपकी सेना को भयभीत कर रहे थे सारथे न चरण मार्गान धनुरभ्राम यदृशम रुक्म प्रेष्टम महावेगम रुक्म युधान रथ के द्वारा विभिन्न मार्गों पर विचरते हुए अपने उस महावेगशाली धनुष को जोर जोर से घुमा रहे थे जिसका भाग सोने से मढ़ा था और जो स्वर्ण में चंद्राकार चिन्हों से व्याप्त था रुक्मांगत सिर त्राणो रुक्म वर्मा समावृत उनके भुजबंद और के बने हुए थे वे में कवच से आच्छादित थे सोने के ध्वज और धनुष से सुशोभित सूरवीर सातकी मेरु पर्वत के शिखर की भांति शोभा पा रहे थे सधनु मंडल संख्य तेजो भास्कर रश्मिवान शरदी ओ दिता सूर्यो नृ सूर्य युद्ध स्थल में मंडलाकार धनुषित मानव सूर्य उगे हुए सूर्य देव के समान दे हो रहे थे विक्रांतो तावकानां गवाम मध्य यथा उनके कंधे और चाल ढाल वृषभ के समान थे नेत्र भी वृषभ के ही तुल्य बड़े बड़े थे वे के के के आपके सैनिकों के बीच में में उसी प्रकार सुशोभित होते थे, जैसे झुंड सांड की सुभा होती है। मतवाले हाथी के समान पराक्रमी और मधोमत गजराज के समान गति से चलने वाले सातकी सब मदश्रावी मातंग के समान कौरव सैनिकों के मध्य भाग में खड़े हुए उस समय आपके योद्धा उन्हें मार डालने की इच्छा से भूखे भागों के समान उन पर टूट पड़े द्रोण हार्दिक मुक्त वै सैन्य सागरम परिब्रूस संक्रतकी वे सात जब द्रोणाचार्य और कृतवर्मा की दुष्धर सेना को लांघकर को पार पार करके की सेना सेना का संगार कर कृतवर्मा रूपी ग्राह के के चंगुल से कर, सेना के से छूटकर आपकी समुद्र हो गए उस समय अत्यंत क्रोध में भरे हुए आपके रथियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया दुर्योधन चित्राहन दुर्योधन अन्यों दु दुसह तरुण वीर दुर्धर्ष क्रथ तथा अन्य बहुत से सूर वीर अमृत में भर अस्त्र शस्त्र लिए वहां आगे बढ़ते हुए तात्की के पीछे पीछे दौड़े अथ शब्दों महानसी अन्य मारिष मारुद्धुत वेगर पूर्णिमा के दिन वायु के से ऊपर उठने वाले महासागर के समान आपकी सेना में बड़े जोर जोर से गर्जन तरजन का शब्द होने लगा तानभ्य द्रवत सर्वान्ग शन अहसन्न उन सबको आक्रमण कर देख सिनि प्रवर ने अपने सारथी से हसते हुए से कहा सूत धीरे धीरे चलो न सर्व रथ घोषेण सारथे पृथ्वी चातरिक्षम च एतद् से पौन सूत घोड़े रथ और पैदलों से भरी हुई जो दुर्योधन की सेना युद्ध के लिए उद्यत हो मेरी ही ओर तीव्र के से चली आ रही है इस सेना समुद्र को मैं इस महान सम्रांगण में अपने रथ की घरघराहट से सम्पूर्ण को को को करता तथा पृथ्वी अंतरिक्ष एवं सागरों को भी कपालता हुआ आगे बढ़ने से रोकूंगा। ठीक उसी तरह जैसे तट की भूमि होने वाले महासागर को रोक देती है पश्चिम से वह महामृद इस महायुद्ध में देवराज इंद्र के समान मेरा पराक्रम तुम देखो मैं अभी अभी अपने पहने बाढ़ों से सत्रों के सेनाओं का संघार कर डालता हूं मच्छर अग्निशंका विद्ध देहा सहस्र सह इस युद्ध स्थल में मेरे द्वारा मारे गए सहस्रो पैदलों घुड़सवारों रथियों और हाथी सवारों को देखना जिनके शरीर मेरे अग्नि सदृश बाणों द्वारा विदर्ण हुए होंगे इतव ब्रवत स्त सात के रिथस समीपे सैनिकास्ते तो शीघ्र पश्य जहिया पश्चे अमित थे उसी समय युद्ध के लिए उत्सुक हुए आपके सारे सैनिक शीघ्र ही उनके समीप आ पहुंचे वे दौड़ो मारो ठहरो देखो देखो इत्यादि बातें बोल रहे थे तान एवं तो वीराम सात जघान तीसान कुंज शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाले एवं विचित्र युद्ध की कला में निपुण श्री प्रवर तिकी ने हते हुए वहाँ उपरयुक्त बातें बोलने वाले तीन सौ वीर घुड़सवारों तथा चार सौ हाथी सवारों को अपने तीखे बाणों से मार गिराया सात्विकी तथा आपकी सेना के धनुधरों का व नरसंहार की कारी युद्ध देख देवासुर्राम के समान अत्यंत भयंकर हो चला में ल निभं सैन्यं तव पुत्र से मिश प्रतगृहिनेौत्र सरिरासी भी सोपमयी माननीय नरेश पुत्र सातिकी ने अपने विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों द्वारा की की घटा के समान प्रतीत होने वाली आपके पुत्र की सेना का अकेले ही सामना किया प्रक्षाद्यमान समरे जवान भ्रमण महाराज तावकान अवधीत बहुन महाराज उस सम्रांगण में महाप्राक सातिकी बाणों के समूह से आच्छादित हो गए थे तो भी उन्होंने मन में तनिक भी घबराहट नहीं आने दी और आपके बहुत से सैनिकों का शक्तिशाली राजेंद्र वहां सबसे महान आश्चर्य की बात मैंने यह देखी कि सातिकी का कोई भी बाढ़ व्यर्थ नहीं गया रथनागा स्वितुर्मी समाकुल महडव रथ हाथी और घोड़ों से भरी तथा पैदल रूपी लहरों से व्याप्त हुई आपकी सागर श्रे श्री राम सात्विकी रूपी तटभूमि के समीप आकर अवरुद्ध हो गयी सम्भ्रांत नर नागा तत्सैन उद्यमान समंततः सात्विकी के बाणों द्वारा सब ओर से मारी जाती हुई आपकी सेना के पैदल हाथी और घोड़े सभी घबरा गए और बारंबार चक्कर काटने लगा तत्र भ्रां त्र तीताव पदाति रथम नागम सा तथा अविधम तत्माद्राक्षम युवधान सायक सर्दी से पीड़ित हुई गायों के समान आपकी सारी सेना वही चक्कर लगा रही थी मैंने वहां एक भी पैदल रथी हाथी तथा सवार सहित घोड़ों को ऐसा नहीं देखा जो युधान के बाणों से भिद्ध न हुआ हो ताद्रिक कदनम राजन वृत्म अ करो सात राजन नरेश्वर सातिकी ने आपके सैनिकों का जैसा संहार किया था वैसा वहां अर्जुन ने भी नहीं किया था अत्यर्जुनम सिने पौत्रो युद्ध वेतभापेत समर्शय पोत्र पुरुषश्रेष्ठ सात्विकी निर्भय हो बड़ी फूर्ति से अस्त्र चलाते और अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हुए अर्जुन से भी अधिक पराक्रम पूर्वक युद्ध कर रहे थे तथो दुर्योधन राजा सात त्रिभी दिव्याध सूत नि पुनर तब राजा दुर्योधन ने तीन बाणों से सातिकी के सारथी को और चार पैने बाणों द्वारा उनके चारों घोड़ों को घायल कर दिया तत्पश्चात सात्विकी को भी पहले तीन बाणों से बिंद फिर आठ बाणों द्वारा गहरी चोट पहुँचाई दुस्साहसन है सोश भीधनि पुंग शकुन ही पंचसेन च पंचभी तदनंतर दुस्साहसन ने सोलह शकुनि ने पच्चीस और चित्रसेन ने पाँच बाणों द्वारा सिनि प्रवर सात्विकी को बिंद डाला दुस्सा पंच दस भिर्व्या उन्मत् वृष्टिशादूल तथा बाणी सहतान् महाराज सर्वा दिवस्त स् इसके बाद दुस्साह ने सात्विकी की छाती में पंद्रह बाण मारे महाराज इस प्रकार उन बाणों से आत होकर वंश के सिंह सात्विकी ने मुस्कुराते हुए ही उन सबको ही तीन तीन बाणों से घायल कर दिया गाढ़ा कृय सोच सैन्य से नव संख्य व्यचरण लघु विक्रम उस युद्ध स्थल में शीघ्रता पूर्वक पराक्रम करने वाले श्रीवंशी सात के अपने अत्यंत तेज बाणों द्वारा शत्रुओं को गहरी चोट पहुंचाकर बाज के समान सब और विचरने लगे सौ बलस्य हस्तावापम बल धनुषि उन्होंने सुबल के धनुष और दस्ताने दुर्योधन की छाती में तीन भाण भारे चित्रसेन सतेन दस तथा दुस्साहसन तुव्याध श्रीपुंग फिर श्रीवंश के प्रमुख वीर ने चित्रसेन को सौ दुस्साह को दस और दुशासन को बीस बाणों से घायल कर दिया अथान्युराधा पते अष्टिषात्मबिद्वा पुनर्भिव्यादुस्सासन से दस भिदुस्सहि प्रजा तत्पात आपके साले ने दूसरा धनुष लेकर सातिकी को पहले आठ बाण मारे फिर पांच बाणों से उन्हें घायल कर दिया दुशासन ने दस और दुस्साह ने भी तीन बाण मारे दुर्मुखस्य से द्वाद भी राज विव्याध सात्यकिन दुर्योधन सप्त्या विध्वा भारत माधव तथोशन से तैर राजन दुर्मुख ने बारह बाणों से सात्विकी को विच्छत चत्व कर दिया। भारत इसके बाद दुर्योधन ने तिहत्तर बाणों से योधान को घायल करके तीन पैने बाणों द्वारा उनके सारथी को भी बिंद डाला तान सर्वान सहित शोरान यतमान महारथान पंच भी पंच भी बाड़े सात्य तब सात्ी ने एक साथ विजय के लिए प्रयत्न करने वाले उन समस्त सूरवीर महारथियों को पुनः पांच पांच बाणों से घायल कर दिया ततः सारथिनाम श्रेष्ठ तव पुत्रस्य सारथिम आज खाना सुभल न सहो न पद्भुवी तत्पश्चात रथियों में श्रेष्ठ सात्विकी ने आपके पुत्र के सारथी के ऊपर शीघ्र ही एक भल्ल का प्रहार किया सारथी उसके द्वारा मारा जाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा पतिते प्रभो वातायम आने स्त अस्वि पानी प्रभो उस सारथी के धराशायी होने पर आपके पुत्र का रथ हवा के समान तीव्र वेग से भागने वाले घोड़ों द्वारा युद्ध स्थल से दूर हटा दिया गया ततस्तव सुत राज सैनिक विशापते अभिप्रेक्ष रथम अभिप्रेक्ष्य भवन राजन प्रजाद तदनंतर आपके पुत्र और सैनिक राजा दुर्योधन के रथ की वैसी दशा देखकर सैकड़ों की संख्या में भाग खड़े हुए विद्रुत तत्र भारत, भारत आपकी सेना को भागती देख था ने शान पर चढ़ा कर तेज किए हुए सुवर्ण में पंख वाले तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी विद्राव्य सर्वसैन ताव कानी की राजन श्वेता स्वस्थ प्रति राजन इस प्रकार आपके सहस्रो सैनिकों का भाग कर के श्वेत वाहन अर्जुन के रथ की ओर चल दिए तम प्रया तम महाबाहू तबका प्रेक्ष मार धृष्टं ता धृष्टवत्वा क्रिया पंड्या प्रयोजय आर्य महाबाभू आगे जाते देखकर आपके सैनिक उस देखी हुई घटना को भी करके दूसरे काम में आत्मान पालयानम चावकाशम पूजय सातिकी बाणों को ग्रहण करते हुए अपने और सारथी की भी रक्षा करते थे उनके इस कार्य की आपके सैनिकों ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की इतिश्री महाभारते द्रोण जयद्रथ वध परवणि सात्यकी प्रवेश दुर्योधन पलायन विंशत्यधिक शतम अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में सात्यकी का शत्रु सेना में प्रवेश और दुर्योधन का पलायन विषयक एक अध्याय पूरा हुआ